सोने के लिए फलन बोले साफ की पानी से चारों ओर से भी घुरा हुआ पता का ताढ़ आ जाए और सवार के लिए न हाथी मिला न ढेड़ा चिड़िया पर रोड़ना पड़ता है तो दर्शन दर्शन सदृह चरितम दारू ही दो तो बढ़ा रहे हैं अपने घर की हालत देख करके विष्णु भगवान लकड़ी के बन गए है लकड़ी के लकड़ी बन के बनके जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में बैठ गये भगवान ने कहा यदि हम कीर्तन बनते रहेंगे तो ये घर का जो बात है बद्रव अर्जन दास का कोई सहन नहीं होगा तो अपने घर से बद्रव के घर से विष्णु भगवान लकड़ी के बनके बैठ गए लकड़ी कृष्ण भगवान को मथुरा छोड़नी पड़ी गोकुल छोड़ना पड़ा वृंदावन छोड़ना पड़ा नथुरा छोड़ना पड़ा है जयदेव महाराज समुद्रम चरण था समुद्र में रहना पड़ता जीवन में दुःख खाते हैं हार भी होती है कुते भी रहना पड़ता है अपमान भी सहना पड़ता है जाली भी सहनी पड़ती है देखो अपहरण हो गया दो बार अपहरण हुआ श्रीकृष्ण के घर में जहां सत्र पहरा देता है देते तो को प्रद्युम्न को में से हर के ले गया संभरापुर और जवान तोते को हर के ले गए चित्ररेखा उठा महल में ले जाकर डाल दिया लड़ाई हुई है बेटा नाटी दोनों के लिए लड़ाई करनी पड़ी कहीं हार के भागना पड़ता है कभी पहनने को कपड़ा नहीं कभी जूता नहीं कभी भूखे रहना पड़ता है सब बात है कोई गह चलाने वाला आ जाता है देखो आया? श्रीकृष्ण के जीवन में उनके बेटे नाती तो क्या उनकी बात मानते थे उन्होंने बहुत मना किया शराब मत पियो आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो पर प्रभा क्षेत्र में तीस मतवाले हो गए और बलराम श्रीकृष्ण को ही मारने के लिए पीट पड़े ये बात कहा देखो तो तो ऐसे जीवन से जन पैदा हुए पैदा हुए खाने में और जब अपने धाम में जाना हुआ तो सहरेलिए ने पांव में बाढ़ मारा कोई उनके साथ नहीं हो न माँ बाप काम आए न श्रीमती काम आई नहीं इतने हैं भाई लाख देते भाई लाख देते काम नहीं आए सोलह हजार पत्नी काम नहीं आई हैं और तो भाई काम नहीं आया ये संसार का ंगा रूप है आप जब उनके जीवन की ओर देखेंगे और उनकी शिक्षा देखेंगे दुखी स्वुच्च विघ्न बना जिसमें दुख मत मना दुखा दुख सारे आते हैं तो आने दें वर्षा होती है होने दो गर्मी पड़ती है पड़ने दो ठंड आती है आने दो ये तुम्हारे पर्त में जैसे गर्मी सर्दी और बर्फा रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है आधी तूफान रोकना जैसे तुम्हारे हाथ में नहीं है वैसे जीवन की परिस्थितियों को बदल पाना सर्दा तक नहीं है तब तो तक क्या करना बोले अपने मन को ही बदलना अनु विघ्न बना गीता की शिक्षा है है दुखे समणा समुख सुख सुख दुखे सुख समा गर्मी पड़े सर्दी पड़े सुख आव है दुख आवे तुम अपना संतुलन मत हो अपने मन को संतुलित रखो बिलकुल बराबर अरे ये तो होता ही रहता है तो था था। कच्चा रात का अधेरा देख के हेर होता है और प्रातः काल सभी करके खुश होता है कौन तो है दुनिया में ऐसा जिसके जीवन में सुख ही सुख हुआ हो दुख न हुआ हो कच्चिम शांतम सुखम उपनतम दुखम एकांत को बाचे ईर्गरी बता चक्रे में करना कालिदास बोलते हैं किसके जीवन में केवल सुख ही सुख हुआ हो कौन है ऐसा जीवन जिसमें सुख ही सुख हुआ हो या कौन है ऐसा जीवन जिसमें दुख ही दुख हुआ हो नीचे ईर्गज छदा सत्र में निष्क्रमेण रथ का पजिया नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता रहता है दुख के बाद सुख आता है दुख के बाद सुख है एक कथन चला गया हो तो सगो में लगा सत्संग में लग इन आत्मा से उसने पूछा महाराज भगवान ने हमारा धन क्यों छीन लिया अरे बाबा तू बड़ा भाग्यवान है समझता नहीं लोग अपने आप धन छोड़ छोड़ के सन्यासी होते हैं और भगवान ने तुमको तो अपने हाथ से सन्यासी बनाया संन्यास दीक्षा दी ने? तुम्हारे परिवार के लोग नहीं रहे तुम्हारा धन नहीं रहा मकान नहीं रहा तो जैसे सन्यासी लोग मस्त जीवन व्यतीत करते हैं वैसे तुम भी क्यों नहीं व्यतीत करते तो वो भक्ति तो मन में होती है उस मन को अपने मन को ठीक रखना ये अध्यात्मशास्त्र का सार है दुनिया आप ठीक रहे ये भौतिक बात है ये संसारी दृष्टिकोण है कि हम पैसे को तो ठीक रखेंगे तो दुखी रख रहे हैं आप अपने को ठीक कर लो पैसा रहे कि जा तुम सीखो तो तुम्हे रोटी मिलेगी तुम्हें कपड़ा मिलेगा उसकी जिम्मेवारी है ऐसा राज्य है भगवान का ईश्वर राज्य की अपने राज्य में किसी को धोखा नहीं रखता तो सब लोग रोटी के लिए दुखी क्यों होते हैं नेता लोग तो बड़ा भारी कोलाहल में जाते हैं अखबारों में चढ़ता है बड़े बड़े चंदे होते हैं काय के लिए रोटी के लिए नहीं होता है हमको गेहूं की रोटी मिले इसके लिए होता है सिखड़ी मिले इसके लिए होता है कपड़ा सबको मिलता है हो पर हमको तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा नहीं मिल रहा है इसका दुख होता है तो दुख कपड़े के अभाव का नहीं है अन्न के अभाव का नहीं है ये हमको तो हाथ क्यों नहीं जोड़ते है बोलो तो अपने मन अपने को दुख देता है दुखस् दुख दुख को पिता कोई कोई सुख दुख देने वाला नहीं है अपना मन ही है मन परम कारण मामंती आप ग्यारह स्कंद का भागवत से ग्यारहण स्कंद का समा अध्याय कभी पढ़े बोला तेईसवा अध्याय न ग्रह दुख देता है न कर्म दुख देता है न काल दुख देता है न पड़ोसी दुख देते हैं दुख देने वाला सुख दुख पदों नान्या दूसरा कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं तो सब क्या है क्या पुरुषों की आत्म दुष्भ्रमा मनुष्य के मन की जो भूल है वो भूल दुख देती है दूसरा कोई नहीं देता है मित्र उदासीन रिपवाहा संसारहा मसाज करता ये शत्रु है ये मित्र है ये उदासीन है ये संसार हमारा बनाया हुआ है हम अपने बनाए हुए को सुख देने वाले को हम चाहें तो दुख देने वाला मान लेना किसी से पहले उम्मीद थी कि यह पांच रूपया देगा ने? और उसने चार दिया तो चार देने का सुख नहीं होगा हो एक न देने का दुख हो जाएगा ये दुख अपने मन का बनाया हुआ है हैं? और उसने बड़े उल्लास में आके दिया पांच और हमने कहा रे पांच ही राम राम बोले बस पानी पड़ गया उसके दिमाग भर पानी पड़ तो ये उत्साह नहीं होगा कि आ, ये देखो हमसे और बुलवाना चाहते हैं ये नहीं ख्याल होगा ये ख्याल होगा आ, कि ये हमारे दिए हुए को कम समझते हैं उसका मूल्यांकन नहीं है इनके मन में इज्जत नहीं है मन में तो आदमी का मन ही संसार में सुख दुख बनाता रहता है तो मन को तो ठीक करना ये गीता का काम का है भागवत का काम है उपनिषद का ब्रह्मचर्य का वेद का शास्त्र काम उपदेश जितना होता है वो तो हमारी भूल मिटाने के लिए हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए होता है तो बोले भाई ये तो होता है कि ये करो ये मत करो तो बोले नहीं ये करो ऐसा ज्ञान ही शास्त्र देता है खास पकड़ के वो काम नहीं करवाता तुम करो चाहे मत करो शास्त्र तो ज्ञान देगा शास्त्र तुम्हें रास्ता भूल गया है तो बता देगा अब चलो मत चलो इसी से बोलते हैं कि जितने धातु हैं संस्कृत में व्याकरण के जाकर में जो धातु माने जाते हैं वो सब धातुए ज्ञानार्थक होते हैं सबका अर्थ यही है कि इस बात को समझो करो माने कर्तव्य है ये जानो ऐसा साष्ट्र बोलता है तुम्हारे हाथ पकड़ के शास्त्र काम नहीं कराएगा, वो तुम्हें ज्ञान देगा फिर उस ज्ञान के अनुसार तुम चलो करो बोलो खाओ पियो उसमें स्वातंत्र होता है तो पहले ये समझो कि शास्त्र होते किस लिए है क्या तुम्हारी भूल सुधारने के लिए अविद्यावृत्ति के लिए और ज्ञान का दान करने के लिए ज्ञान देने के लिए शास्त्र होता है अब आप देखो किसी से कुछ कहा गया दादा पांच रूपये छोड़ दो तो जिसके पास पांच रुपया होगा वही नहीं छोड़ेगा और जिसके पास नहीं होगा तो वो कहां से छोड़ेगा अच्छा पांच रूपया होगी और आसक्ति हो बहुत छोड़ने का न मन हो तो तुम्हारे कहने से छोड़ देगा हमारे गांव में तो बोलते हैं मैं मर गई हूँ तो है ना बजी हूँ सो तो का देख देख गा दो रूपया ले लिया पचीस गया बोले अरे भाई मैं तो तुमको घुना के कुछ खरीदने जा रहा था पर तुम मुझसे अलग जाने में रो रही हूं हा, हा, हा, हा। अच्छा जब तुम्हारा हमसे इतना प्रेम है कि हमसे अलग जाने में तुम रोते हो तो मैं मर गई हूं सहयें मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें घुनाऊंगा नहीं तो का देख देख घेरा देगा तुमको देख देख के हम अपने हृदय को तो शांति देंगे तो जो नहीं छोड़ते हैं उनको दान की नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको दान की महिमा सुना के क्या करोगे तो शास्त्र भूल को मिटाता है और भूल मिट जाने पर मनुष्य को स्वतंत्र कर देता है कि तुम इसके अनुसार काम करो तीन मत करो भाई तो अब अर्जुन के साथ इस प्रश्न को जोड़ो अर्जुन बहुत धर्मात्मा है धर्मनिष्ठ है।, है। कमाऊ देता है कमाऊ अर्जुन जो है वो कमाऊ देता है वो संस्कृत तो में अर्जुन शब्दार्थ होता है अर्जनाद धनंजया अर्जनाद अर्जुन धनंजया खनार्जन करने वाला कुछ तो धन माने नो रुपया है वीरा मोती ये तो लौकिक बांग है धन माने जो ज्ञान धन साधन धन, धन जो साधन का धन ज्ञान का ज्ञान जो उपार्जन करे उसका नाम होता है अर्जुन ई अर्ध धातु से ही अर्जुन शब्द बनता है इसकी व्याख्या की है ऋजुस्वास अर्जुना जो बहुत रिजुसरल चित्त हो उसको बोलते हैं अर्जुन धर्मनिष्ठ है अर्जन। तो यही मन में प्रश्न उठ गया जो हम युद्ध कर रहे हैं वो धर्मानुकूल है कि नहीं है ये नहीं कि लाठी लेके चले हो बाबा यहां कोई बैसे हो तो माफ करें हमारे गांव की ओर अब पहले की बात है हमारे बचपन की एक अहर जाति हुआ करते थे अहिर जाति अब उन लोगों ने शायद अपना नाम कुछ थोड़ा बहुत बदल दिया है क्योंकि अखबारों में जो नाम थकता है वो अही नहीं थकता है यादव थकता है यादव ज्वाला अहीर यादव ये रिवाज थी कि रात को कोई तो अहीर यदि लाठी लेके आवे और सोते हुए तो लाठी से जरा सा सोच गई तो सोता हुआ आदमी उसके लाठी देगा वो भी लाठी देगा और उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा दस बीस पचास इकट्ठे हो जाए और चाहे जहां जाके जो उपद्रव नकार अगला जो कहेगा पहले वाला वही सबको करना पड़ेगा अब जब दूसरे दिन पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या किसका नुकसान किया है सबसे पंचायत बैठे की सुप्त रूप से कि तुमने हमसे ये गलत काम क्यों करवाया लेकिन करने के समय महाराज बिल्कुल नहीं पूछते थे कि तुम किसको मारने के लिए किसको लूटने के लिए कहाँ आग लगाने के लिए आ, ले जा रहे थे ये बात मैं पचास बरस सात बरस पहले की कह रहा हूँ अब तो लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए उन्नत हो गए ऊँचे उसे पदों पदों पर पहुंच गए उनमें बहुत सुधार हो गया अब की बात नहीं मैं पहले की बात कर रहा तो अर्जुन सत्रिय बड़ी धर्मिक था उसके अंदर धर्म क्षेत्र में रथ पर करके आया था ये नहीं कि किसी के पीछे चले और चाहे वो कर ले कोई किसी ने कह दिया तो बोले इन्होंने ऐसा कहा इसके हमने कर दिया बड़ा विचारवान था उसके मन में दुविधा क्या थी कि देखो युद्धि तो युद्ध कर रहे हैं और श्रीकृष्ण हमारे तारथी बन के आ रहे हैं फिर भी ये युद्ध करना धर्म है कि नहीं ये प्रश्न था अर्जुन के मन में इतना बड़ा धर्मात्मा बोले अरे युद्ध में तो सब मर जाएंगे मर जाएंगे तो भाई वही धर्मगुप्त है क्षत्रिय का मरेंगे तो मरने दो दुर, तो बोले स्त्रियां विधवा हो जाएंगी वही क्षत्रिय मरते हैं तो स्त्रियां विधवा होती हैं, कब फिर भ्रष्ट हो जाएंगी कब भ्रष्ट हो जाएंगी तो संकर हो जाएगा वर्ण संकर हो जाएगा तो सब पतित हो जाएंगे सब नरक में जाएंगे देखो ये है अर्जुन का धर्मानुसार मनोराज्य धर्मवीरूता हम कहीं धर्म भ्रष्ट न हो जाए बड़ा भारी धर्म का प्रेमी है अर्जुन ऐसा वैसा मत समझना अरा गहरा मतरा नहीं है बड़ा है हो धर्म निश्चय है श्री कृष्ण ने पूछा दुविधा क्या है भाई तुमको तो देखो जिनके लिए हम अपने लिए तो युद्ध करना नहीं चाहते दुर्दोधन तो अपने लिए युद्ध करना चाहते हैं स्वार्थी हैं आपको मालूम नहीं है प्राणा त्यक्वा फनांस ये सब मदरखे मदरसे त्यक्त जीविता मेरे लिए सब मरने को आए हैं और मेरा राज्य हो सब लोग मरे कोई परवाह नहीं है दुर्योधन धर्मनिष्ठ नहीं है पर अर्जुन कहता है जीसा मर्ग काम कम हम तो इन्हीं के लिए राज्य चाहते हैं सुख चाहते हैं भोग चाहते हैं यही मर जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा ये है अर्जुन की धर्मनिष्ठा इसलिए जब श्री कृष्ण ने उसको डांचा कि तुम नपुंसक क्यों हो रहे हो पौरुष क्यों तो नहीं करते हो कई दियम मातमगम पार्थ नपुंसक मत रन उसने प्रश्न ही यही किया धर्म सम्मू देता कार्पण्य दोषो तो बहत स्वभाव त्रिस्था में धर्म सम्मू देता धर्म के संबंध में मेरा ज्ञान मूढ़ हो गया चेतस माने ज्ञान होता है और मूढ़ माने भटक गया है वो अटक गया है भटक गया है गर्भो मूढ़ा ग्रस्त हो गया है दाहिने की बाएं, किधर जाएं हम आके चौराहे पर खड़े हैं हमारे जाने का रास्ता कौन सा है कर्तव्य हमारे लिए क्या है बड़ा भारी धर्मनिष्ठता यहाँ तक कि एक आध बार तो कृष्ण की भी नुक्ता नहीं कर दी आखिर किया सकते ज्ञानिश्वरी ने जो बात किए न बुद्धिम है सीओ तद एकम बदन स्थित घोरे मान लियो जय शिकेश तो मुझे घोर कर्ण में क्यों लगाते हो मेरी बुद्धि में ज्यागो हो उत्पन्न क्यों करते हो श्री कृष्ण पर ही आक्षेप कर दिया हो इतना धर्मनिष्ठ अर्जुन तो अर्जुन को युद्ध ऐसी कौन कर रहा था धर्म विषयक धर्म विषयकृभाग्रह श्री कृष्ण ने भी कहा हाँ बेटा जी भी है वो तब है हो बेटा भी है बाप भी है भाई भी है चा भी है शिष्य भी है दृत भी है बोले ठीक है जी तुम्हारी धर्मनिष्ठा तो बहुत बढ़िया है लेकिन तुमको तो धर्म का ज्ञान है बोले हमारी धर्मनिष्ठा गलत है क्या गलत नहीं तो है स्वधर्म निधरमेगा पर धर्मो है आवा अपने धर्म में स्थित होकर मर जाना अच्छा है तो बोले वही तो समझ में नहीं आता तो बोले समझने की कोशिश तो करो समझने की कोशिश कर अपनी पकड़ अपनी पकड़ और कभी कभी ऐसी झलक होती है अपनी बुद्धि अपने को धोखा देती है अपना कर्तव्य अपने को नहीं सूझता है अपनी अकल बहुत धोखा दे सबसे ज्यादा पास रह के सबसे बड़ी दुश्मन अपनी ही बुद्धि है और खास करके तब जब उसमें है कोई आदेश आ जाता है उसी समय ईश्वर की आवश्यकता होती है धर्म की आवश्यकता होती है गुरु की आवश्यकता होती है प्रायोजन ने कहा कि ईश्वर एक गरिया की तरह है वो भय कराने वाला गररिये की तरह वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है जीवों की देखभाल करता है खास करके उस समय जब वो भटकने लगते हैं, है ना ईश्वर गणेरिये की तरह है वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है खास करके उस वक्त उस समय जब वो भटकने लगते हैं तभी उसकी जरूरत होती है देखो अर्जुन अपने ज्ञान में फटक गया छाई तुम्हें अपनी बुद्धि का राभिमान है उसकी बुद्धि पर तो शुरू शुरू में ही प्रहार किया था असोष आनंद सोचकर तुम प्रज्ञावादास्ते बड़े बुद्धिमान बनते हो ये कोई पांडित्य है ये कोई बुद्धिमत्ता है गतासुद नगतासुस्तम नानू सो तुम कि पंडिता शोक तो पंडित धर्म नहीं है शोक करना ये बुद्धिमान का धर्म नहीं है पंडित का धर्म नहीं है तुम तो शोक अनुशोक में लग गए हो नानो शोचित तुम्हारे रहती शोक मत करो बहुत समझाया बहुत समझाया यहां तक कहा कि ईश्वर की शरण में हो जाओ और तो जो करावे तो करो बोलो वही तो समझ में नहीं आता है कि उसको क्या कराना चाहता है दुर्योधन में भी तो ईश्वर है हमने भी तो ईश्वर है उससे भी करा रहा है हमसे भी करा रहे रहा हैं दुर्योधन में कहा है वो एक पांडव गीता नाम के शिक्षक है उसमें दुर्योधन का वचन है जाना मे धर्मम न त में प्रवृत्ति जाना यधर्मम न त में निवृत्ति सेना यथा युक्त तथा तो करोगी वो कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ पर धर्माचरण मुझसे हो नहीं पाता मैं यह धर्म जानता हूँ पर उसको छोड़ नहीं पाता बैठे हो तुम कृष्ण तो यही वे देना तुम्हें बैठे हो मेरे दिल में कृष्ण तुम मुझसे बुरे काम करवा रहे हो तुम बेटाते हो शांत करते हैं हमारा क्या दोस्त है जो महाराज दुदूधन भी यही कहता है कि हमारे साथ भगवान की प्रेरणा है लेकिन प्रेरणा समझने में बड़ी भूत होती है हमारा काम है कि प्रेरणा हमारा क्रोध है कि प्रेरणा हमारा लोभ है कि प्रेरणा हमारा मोह है कि प्रेरणा हमारा पक्षपात है कि प्रेरणा है हमारी बुद्धि तो झुक गई है तराजू बराबर है नहीं वेदना का ग्रहण कहाँ से होगा मोहम्मद हो हो हो ने कहा हमको पूर्ण प्रेरणा हो रही है राम हो रहा गीता ने कहा हमको ही लाम हो रहा है हमारे भिन्न भिन्न आचार्यों ने कहा हमको भगवान आज्ञा दे रहे हैं अरे महाराज ये परस्पर विरुद्ध आज्ञा है ये कैसे ईश्वर है भाई कोई तुम लोगों की वासना उसमें मिली हुई है वासना मिली हुई है ईश्वर की आज्ञा कैसे पहचान होगी ईश्वर की आज्ञा कौन की है आखिर निर्गुण निराकार निर्विकार परमेश्वर को सम परमेश्वर को आज्ञा देने की जरूरत भी क्या पड़ी है तुम्हारे क्या ऐसे सुर्खाप से पढ़ लगे हैं कि तुमको ईश्वर आज्ञा देने आता है और दूसरों को नहीं देता है वो रे नहीं ईश्वर की प्रेरणा कहा तुमको अभिमान है कि हमारे सुर के ऊपर लगे हमको ईश्वर so so आज्ञा देता है दूसरों को नहीं देता है अरे तुम अपने अभिमान को तो देखो समझते हो कि तो दूसरे को ईश्वर आज्ञा नहीं देता हमको ईश्वर आज्ञा देता है बड़ी भारी बाथना इसमें होती है तो ईश्वर की प्रेरणा समझना भी सबके मान की बात नहीं है सबके बद की नहीं और ईश्वर प्रेरणा देता है स्वतः अपने संकल्प से तो बोले उसमें संकल्प भी है कि नहीं और ये जानकारी जो है वो बहुत मुश्किल है अप्राणो यमुना सुद्राह ईश्वर में न क्रिया शक्ति है न ज्ञान संकल्प शक्ति है न माया शक्ति है ऐसे भी सुर्ति बोलती है अप्राणो यमुना शुभ्र माया शक्ति से भी रहित है और एक और बोलते है सत्य संकल्प सत्य कामहा सत्य संकल्प तो दरअसल क्या है ईश्वर में है? ये तो जब तक महा पुरुष की शरण ले करके और अपने मन को उधर नहीं लगाओगे तब तक बाबा मालूम नहीं पड़ेगा इसी से जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम करो पिता बुद्धि तुम्हारी इच्छा तुम्हारी और क्रिया तुम्हारी तो अर्जुन को बिल्कुल ही अरुचि हो गई आ, का ये जो समझा रहे हैं उसमें हमारी समझ अगर बताती तो हम काय तो को काये पूछते होते काय को कर पुकारपण दो आपस स्वभाव हमारे मन से ही करना होता तो हम इतना बड़ा गीता का उपदेश सुनते क्यों जो करना होता कोई करते तो नहीं अर्जुन लिखा है करीषी वचन तव हमको यह न गेस्थति सफा शुरू नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए करीष् वचनम तब मैं अपने मन की आज्ञा नहीं मानूंगा तुम्हारी आज्ञा मानूंगा प्रपन्न मैं प्रपन्न हुआ हूँ अरे प्रपत्ति अधूरी अर्जुन आज क्या प्रपन्न हुआ प्रपन्न मैं तुम्हारा पांव पकड़ के बैठा हूँ जो कहोगे वो करूंगा बोले अच्छे पांव पकड़ के आए तुम एक मिनट तक तो कह रहे नहीं अपनी बात पर एव उक्वा ऋषिकेशम गुदाकेत परम तत न जोते इति इस गोविंद उप्वा तूषणीम एक और कहता है मैं तुम्हारी तरह में हूं तुम मुझे ठीक रास्ता बताओ और फिर बोलता है रास्ता तुम बताओ पर मैं चलूंगा नहीं मैं जोते इसका नाम हुआ प्रबन्न ये तो प्रपत्ति का उपहास हो गया कि किसी से कहे कि हम तुम्हारी चरण में हैं तुम हमें रास्ता बताओ लेकिन मैं कमे चलूंगा नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा तुम युद्ध छोड़ने को कहोगे तो मैं मान लेकिन युद्ध करने को कहोगे तो मैं नहीं मानूंगा तब कृष्ण ने डाता अच्छी तरह जा मैंने सब बात तुझे समझा दी और तुझ सोच ले समझ ले और तेरी तो जो मर्जी हो तो अर्जुन ने कहा गलती अपनी समझ ली हो अर्जुन ने कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है वो तो हमने शोक के आवेग में आदेश आता है ना तो बड़े बड़े लोग महाराज गलत काम करने को तो उज्जत हो जाता है ऐसे एक बात आपको तो अपनाता है बदला लेने की वृत्ति जो आपके मन में आती है वो क्रोधा देश नहीं आती है उसमें न सत्य का ज्ञान है न बुद्धिता है न कर्तव्य है तो इसने हमारे घर से एक रूपया चुराया तो हम इसके घर से दो रूपया चुरा लेंगे वो चोर बना तो हम भी चोर बनेंगे कहाँ गए हो दोनों धारा में गए बदला लेने की वृत्ति में न ज्ञान है न, न ज्ञान है न भक्ति है न धर्म है न आज्ञा तारिका है न दे तो आप कैसने हमारा ये नुकसान किया तो हम इसका ये नुकसान करते अरे भाई हमारा हुआ तो हुआ है हो गया अब तो हो गया हम इसको कह देंगे लेकिन हमारे सामने वाले का कोई नुकसान ना हो जब पुरुष के मन में इस तरह की वृद्धि का उदय होता है लोग भाई जब क्रोधावेश होता है तो मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है अर्जुन अर्जुन ने कहा श्रोतावेश में अर्जुन ने कहा मैं जो थी शोक संविघ्न मानसा का कारकण्य दो हत स्वभाव कृपया परया विष्ट आबिष है अर्जुन आबिष है और अर्जुन कृपण हो गया है अर्जुन सम्मूढ़ हो गया है अर्जुन शोक संविघ्न हो गया है इसलिए उसने कहा मैंने आविश में कह दिया न जो तो से इति आप हमसे ये मत कहो कि तुम्हारे जो समझ में आवे तुम्हारी जो मर्जी हो तुम जो चाहो जो करो हमारी ओर से स्वतंत्र का से मत बोलो कृष्ण अब ले लो हमको तो अपनी मुट्ठी में रख दो हमारे सिर पर हाथ ले लो हमारी पूरी जिम्मेवारी करे नहीं नहीं, तेरा धर्म तेरी रक्षा करेगा तुम्हारा धर्म को तो मैं समझता ही नहीं धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा धर्मोरक्षति रक्षित धर्म का तो ज्ञान हमारा अधूरा है अच्छा भाई जब धर्म का ज्ञान तुम्हारा अधूरा है वाओ। तो आओ तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया बात सुनाता हूँ सर्वधर्मा परिचय शरण व्रज अह्वा गर्व पेद मोक्ष में सुध नमो नारायण मय्यन प्रतिष्ठा हस्ताविण हरिहरा हम तो वह सुह अद्वैते जगन स्वनवीवन परसुभा स्वदीन पुना तो भगवान श्रीकृष्ण के चरित्र में देखो से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत युद्ध तो में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊ और द्रौपदी से प्रतिज्ञा की चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं कौरवों का सत्यानाश करते छोड़ू ये विसंग ही महाभारत जब समझौता कराने के लिए श्री श्रीकृष्ण जाने लगे कौरवों की सभा में द्रौपदी आके हमके सामने खड़ी हो गई और अपने खुले बाल जो कि शासन ने खींचे थे श्री कृष्ण के सामने कर दे भूलने ही यह कहीं केशव मेरे केश कृष्ण तुम समझौता कराने जा रहे हो कहीं मेरे केशों को मेरे इन बालों को भूल मत जा द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिन बालों को दुशासन ने अपने हाथों से छू दिया है जब तक दुशासन मर नहीं जाएगा गौरव तो लोग हार नहीं जाएंगे तब तक, तक मैं इन केसों को बांधूंगी नहीं ये द्रौपदी कुछ तब कृष्ण ने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा दी ये महाभारत में है तो, तो। पते द्यऊ हिमवान शीरजे आकाश भक्त हिमाचल चूर चूर हो जाए चाहे अग्नि की गति नीचे की ओर हो जाए परंतु नमे मोघम बचो भवे द्रौपदी मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती और एक प्रतिज्ञा खुले में की थी कि मैं अस्त्रशस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा और एक प्रतिज्ञा एकांत में एक, एक ज्ञानी भक्त के लिए की थी एक प्रेमी भक्त के लिए की थी ऐसा स्लो ज्ञानी भक्त थे और द्रौपदी प्रेमी भक्त थे उन्होंने तो कहा बाबा ज्ञानी भक्त हैं और तो जैसे कैसे संतोष कर लेंगे समझदार हैं अच्छी व्याख्या करेंगे लेकिन ये प्रेमी भक्त जो हैं ये तो उत्पटान होते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सामने की हुई प्रतिक्रिया पूरी की। श्री कृष्ण भक्त पत्थल है ये न्यायकारी नहीं है वो यदि ईश्वर से न्याय की आशा की जाए तो भक्ति क्यों की जाए? माने जब कोई बहुत भेंट पूजा देता है चापलूसी करता है हाथ जोड़े जोड़े किसी के पीछे घूमता है वो तो चाहता है ना कि मिनिस्टर हमारा पक्षपात करे हाँ उससे कुछ अपने पक्ष का काम में करवाना हो तो खुशामद करने की क्या जरूरत है कानून के अनुसार अपने आप हो जाएगा कुछ न कुछ वो अपना पक्ष करवाना चाहता है तो भक्ति का सिद्धांत यह है कि ये धर्म नहीं है धर्मानुष्ठान करके तो हम अपने पल से, से अपने पौरुष से अपने लक्ष्य को तो प्राप्त करते हैं ये योगाभ्यास भी नहीं है ये तत्वज्ञान भी नहीं है तत्वज्ञान में भी श्रवण मनन दिव्यासन जीव ही करता ब्रह्म कुछ नहीं करता हो योगाभ्यास में भी जीव को ही समाधि लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है धर्म में भी यज्ञ जागादी जो है वो जीव को ही करना पड़ता है रही भक्ति सो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का कहना है कि भक्ति का भरोसा करना दूसरी वस्तु है और भगवान का भरोसा करना दूसरी वस्तु है ये दोनों अलग अलग जब हम अपनी भक्ति का भरोसा करते हैं कि हमारी भक्ति से हमारा कल्याण हो जाएगा तो हम किसी न किसी प्रकार अपने पौरुष का ही भरोसा करते हैं अपनी साधना कि हमने जो भगवदाकार वृत्ति की है हमने जो भगवान से प्रेम किया है ना उससे हमारा उद्धार हो जाएगा हमारा कल्याण हो जाएगा तो बोले कि नहीं ये तो उपाय पर विश्वास है उपय तो पर विश्वास नहीं है बाबा तो हम चाहे कैसे भी हों हमारा मुंह उल्टा हो हम बहुत नीचे गिरे हों हमारे जीवन में पाप ही पाप होए, परंतु हमको विश्वास है कि भगवान हमको कभी छोड़ेंगे नहीं यहां तक कि हमें अपने विश्वास पर भी विश्वास नहीं है तो हमें नहीं पर विश्वास हमारा विश्वास भी जमा रहेगा कि नहीं जमा रहेगा हमारी पकड़ कभी ढीली पड़ेगी कि छूट जाएगी हमें अपने विश्वास पर भी विश्वास नहीं है विश्वास है तो भगवान पर विश्वास तो इसी से भक्ति और शरणागति में भी फर्क मांगते हैं बड़े बड़े संप्रदाय के आचार जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हक्ति से प्रेम को बड़ा मानते हैं श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में मर्यादा से पुष्टि को बड़ा मानते हैं हाँ पुष्टि जीव धर्म नहीं है पुष्टि ईश्वर धर्म है श्री रामानुष संप्रदाय में भक्ति से बड़ी शरणागति मानी जाती तो है अब आपको शरणागति का प्रसंग सुना ये भक्तपक्षपाती है भक्तपक्ष भक्त शब्द भक्त